Sita Ram, Sita Ram, Sita Ram. Varanam Arth Sangha Nam, Rasana. सामे मंगलाना चर्ता वंदे वाणी विनाक वंदे विदेह तनया पद विदेहतनया सौरभ सहित योगी चित हंतु प्रतापमुषं मुनिया्यन परिपीत पराग दूर्वाद्युति तरुण नेत्र हे मांबर वर विभूषण भूषितांगम कि किशो ूर्ति पूर्ति मनोरथ भुआ तत्र युनाथ कीर्तनम त्रतमस्तकांजलि परिपूर्ण लोचनमुति ममत राक्षक गंगातरंग रमणी कलापम गौरी विभूषित विभूषितम भाग प्रियमन मदारपहार बाराणसीपति भज विश्वनाथ सच्चिदाननंदय विश्वत्पत् हेतव तापत्र विनाशा वय श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरण रघुवर विमल यश जो दायक फल चार तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाये गुण गोषी राम के हनुमत सहाय तो सदा सुधि की सहज दया के धाम जनन जनक राजेश के प्रभु श्री सीता राम श्री सीताराम जी महाराज की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री गौरी शंकर भगवान की जय श्री राधा कृष्ण भगवान की जय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 श्री सीताराम कथा रसरसिक श्रद्धालु श्रोता बंधुओं श्रद्धा मई बंधु, माताओं संत महापुरुषों की चरण धूलि से धन्य हुए इस आश्रम के आध्यात्मिक वातावरण में भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमयी कथा का गायन श्रवण लाभ हम लोग श्री हनुमान जी महाराज की अकारण करुणा से और उनकी भावमयी उपस्थिति में प्राप्त करें उसके पूर्व बड़े प्रेम से श्री भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर मस्ती के साथ बोले जय सीताराम सीताराम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 सीत राम सीता राम सीता राम जय सीत सीताराम सीता मंगल भवन अमंगल हि सीताराम जय सीता राम उमा से जपत पुरारी सीताराम जय सीताराम उमा से Sita Ram, Sita Ram, Sita Ram, yes Sita Ram, Sita Ram, Sita Ram, Sita Ram, Sita Ram, yes Sita Ram.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 जनक सुता जग जन नि जानकी सीताराम जय सीताराम अतिशय प्रिय करुणा निदान की सीताराम जय सीताराम शय प्रिय करुणा ताके युग पद कमल मनाव सीताराम जय सीताराम का युग पद जासु कृपा निर्मल मति पाव सीताराम जय सीताराम जासु कृपा निर्मल पुनि मन वचन कर्म रघुनायक सीताराम जय सीताराम चरण कमल बंदों सब लायक सीता राम जय सीताराम चरण कमल बंदों राजीवनयन धरे धनुषायक सीताराम जय सीताराम राजीव नयन भगत विपति भंजन सुखदायक सीताराम जय सीताराम भगत विपति भंजन सुख Sita Ram, Sita Ram, Sita Ram, ye Sita Ram. Sita Ram, Sita Ram, Sita Ram, ye Sita Ram. Sita. सीता राम जय सीता राम जय सीता राम रोगी तन मैली मती चित्त की विचित्र गति मन में न भाव राम भक्ति के प्रधान है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 प्रभु है कृपाल अरु ममता मई है मातु सब भांति हारे के सहारे हनुमान संत शिरोमणि तुलसी के चरणों में झुका कर माथा गाता हूँ श्री राम आपकी मैं भी गौर लगा था नाथ आपके गुण गायन की नहीं है मुझ में क्षमता किंतु कहा लेगी बालक से मा सीता की ममता मेरो नहीं कहूं आसरो तुम बिन श्री रघुराज बाह गए की राखियो लाज गरीब मिथिला मही पावन करन सहज सुहावन दो चरण कमल सियामा तु के सुमिरथ मंगल हो श्री सीताराम जी महाराज की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री तुलसीदास जी महाराज की जय सब संतन की जय सब भक्तन की Jai Jai Sri Sita Ram. Ah ah ah. जब जब हो कहानी जब जब हो य बाढ़ अधम अभिमान जब जब हो गए धरम कर नीति जाई नहीं बरली सी दही विप्र धैनु सुर धर तब तब धरि तब तब प्रभु धरि विवेध शरीरा अ कृपा निदीरा अर ही कृपा नि असुरमारी राख निज श्रुति से तो जग विस्तार ही विसद जस श्री राम जन्म कर तो जब जब हो जरा कहानी जब जब हो जर जब जब हो जरा कहानी जब जब हो जरा कहानी श्री रामचरित मानस की यह पावन पंक्तियां प्रभु के अवतरण के संदर्भ में पूज्य चरण श्री तुलसीदास जी महाराज प्रस्तुत करते हैं इनका आशय है कि जब जब धर्म का हिरास होता है अधर्म का उत्थान होता है दुराचारी अभिमानी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 जो धर्म है उसकी स्थापना करते हैं जगत में प्रभु के अवतार काल में हुई लीलाओं का स्वयस प्रकट होता है और उस स्वयस के आधार पर अनेक जन सहज ही भव सिंधु से पार होते हैं सोई जस गाय भगत भव तरही कृपा सिंधु जनहित तन धरही धर्म के संदर्भ में हम लोग कई दिनों से विचार कर रहे हैं हम जहां जिस रूप में हैं वही हमारा धर्म है पिता पुत्र गुरु शिष्य स्वामी सेवक किसी भी भूमिका में हो राजा प्रजा हमें हमारे धर्म का ज्ञान होना चाहिए और हमें हमारे धर्म का पालन करना चाहिए एक सज्जन ने कहा कि सबसे बड़ा तो मानव धर्म है मानवता है तो हमने कहा निस्ंदेह पर मैं इस संदर्भ में एक निवेदन करूं बोले कहिए हम का मान लो व्यवहारिक दृष्टि से ही सोचे हैं तो कोई आपको सम्मान देता है तो सम्मान देने वाले को क्या देना चाहिए तो तुरंत बोले सम्मान ठीक भी है अच्छा रोटी देने वाले को रोटी देना धर्म है सम्मान देने वाले को सम्मान देना धर्म है सहायता देने वाले को सहायता देना धर्म है ठीक है अच्छा इसी तरह बढ़ते जाओ तो गाली देने वाले को तब कह दे कि नहीं भाई हा? गाली देने वाले को गाली नहीं दो वह उसका काम है हम उसके कारण अपने को क्यों बिगाड़ें एक सज्जन कह रहे थे कि मैंने क्रोध जीत लिया है आप हमें सौ गालियां दो तो भी क्रोध नहीं आएगा तो उन्होंने कहा बड़ी अच्छी बात है तो कहा कि आप देकर देखो हमें सौ गालियां दो मुझे सौ गालियां दो मुझे क्रोध नहीं आएगा तो उन सज्जन ने कहा कि तुम्हें तो क्रोध नहीं आएगा पर हमारी तो जवान खराब होगी तो हम क्यों ऐसा काम करें तो भाई सज्जनों ने कहा कि नहीं नहीं आ, गाली देने वाले को भी श्री कबीर दास जी ने कहा जो तो को कांटा भूवे ताहे बो तू फूल और तो कहा फूल के फूल हैं वाको हैं है ये कहा पर एक सज्जन बोले के साहब वो पुराने जमाने की बात है समय के अनुसार सब बदल जाता है अब दूसरी परिभाषा है हमने कहा क्या है तो कहने लगे जो तो को कांटा हुए ताहे बो तू भाला और वो भी तो समझे कि पड़ा किसी से पाला इसे भी लोग धर्म मानते हैं अच्छा चलो एक बात यह भी तो है कि अगर सम्मान देने वाले को सम्मान देना धर्म है रोटी देने वाले को रोटी देना धर्म है पानी पिलाने वाले को पानी पिलाना धर्म है और चलो आप मान भी लें कि गाली देने वाले को गाली देना धर्म है मान लो तो एक कदम और आगे बढ़ के सोचो कि फिर जीवन देने वाले को क्या देना चाहिए तब जीवन देने वाले को जीवन देना ही धर्म है तो आपको हमको यह याद रहता है कि हमको सम्मान किसने दिया और सम्मान चाहे भूल भी जाए पर हमको गाली किस आदमी ने दी हमें गाली देने वाला याद रहता है हमें अपमान करने वाला याद रहता है हमको धोखा देने वाला याद रहता है और कितनी विडंबना है कि गाली देने वाला याद धोखा देने वाला याद पर जीवन देने वाले परमात्मा की याद नहीं आती यह कैसी विडंबना इसलिए जीवन देने वाले को जीवन जीवन में स्थान दें यही जीवन देना है भगवान का स्मरण करें अरे जिसने इतनी दया की हो उसको याद करना यही हमारा सबसे बड़ा धर्म है तो भक्ति परम धर्म है भगवान की भक्ति भगवान का स्मरण परम धर्म है और भगवान में रहे भक्ति के भाव से और व्यवहार में रहें परहित के भाव से पूज्य श्री बिंदु जी महाराज ने लिखा है धर्मों में सबसे बढ़कर हमने ये धर्म जाना धर्मों में सबसे बढ़कर हमने ये धर्म जाना हरगिज कभी किसी के दिल को नहीं दुखाना और कर्मों में सबसे बढ़कर बस कर्म एक यही है उपकार की वेदी पर प्राणों की बलि चढ़ाना अब बल तो कई हैं लेकिन बल तो कई हैं लेकिन बस श्रेष्ठ बल यही है करुणा पुकार अपनी करुणेश को सुनाना और साधन कई मिले हैं पर साधन सुखद यही है प्रभु के चरण कमल पे दीर्घ बिंदु जल गिराना मानस में बार बार कहा परहित सरिस धर्म नहीं भाई परहित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अधमाई पर पीड़ा सम नहीं देखो दूसरे को पीड़ा पहुंचाने जैसा कोई अधर्म नहीं है पर भक्त के द्वारा कभी अधर्म हो नहीं सकता भक्त को धर्म की शिक्षा देनी नहीं पड़ती जो भगवान से भरा है उमा राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभुमय देख जगत कही सन कर ही विरोध भाई सब में भगवान को देखते हैं आ, अच्छा सब में भगवान को मानना ये भक्त का स्वभाव है अच्छा अब आप ये सोचो जो भगवान को ही नहीं मानता वो सब में भगवान को मानेगा और जो भगवान को मानता होगा वह सब में भगवान को मानेगा जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान बंद सबके पद कमल सदा जोर युग पान तो ये इस धर्म की स्थापना के लिए भगवान आते हैं कि मैं अनेक रूपों में मैं ही हूं और मुझे सब में देख कर सबसे प्रेम करो यह धर्म अगर आ जाएगा तो सारे धर्म अपने आप जीवन में उतर जाएंगे ये भागवत धर्म भक्त का धर्म देखो कई बार याद भूल जाती ना तो लोग क्या कहते हैं एक बार आप आ जाओ जरा आपको देखने से बहुत फर्क पड़ेगा ऐसे तो हम कह रहे हैं कि उन्होंने कहा है उन्होंने कहा अच्छा जैसे ऑफिस में भी जाना हो ना और किसी का संदेश लेकर जाओ कि उन्होंने कहा है अच्छा ठीक है उन्होंने कहा देख लेंगे देख लेंगे भैया अच्छा उन्होंने कहा ठीक देख लेंगे तो वो क्या कहता है कि हमने कहा तो है अंतर तो पड़ रहा है लेकिन एक बार आप आ जाओ तो ज्यादा फर्क पड़ेगा पूरा परिवर्तन तभी तो होगा एक बार आ जाओ इसी तरह संत महात्मा भक्त क्या कहते भगवान से कि वैसे तो हम कह रहे हैं कि उन्होंने भेजा है हम तो आपकी बात कह रहे हैं कि उन, उ, उनका ये संदेश है उनका ये लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा एक बार आप आ जाओ तो पूरा फर्क पड़ जाएगा एक बार भगवान का अवतार हो जाए जो करुणा कर तुम्हारा ब्रज में फिर अवतार हो जाए तो भक्ति का चमन उजड़ा हुआ गुलजार हो जाए इसीलिए भगवान के आते ही सब कुछ ठीक हो जाता है और सब कुछ बिगड़ गया हो बनने की स्थिति न हो तो भगवान प्रकट हो जाते हैं और वही हुआ यही तुलसीदास जी कहते हैं जब जब हो ये धर्म कह हानि बाढ़ असुर अधम अभिमाने तो भगवान ने विश्वामित्र जी के यज्ञ में धर्म की रक्षा की यज्ञ की रक्षा की असुर मार थापही सुरन तो मारि असुर सुरन महिदेव द्वज निर्भयकारी अस्तुति करहीं देव मुनि झारी और जब विश्वामित्र जी का यज्ञ सानंद संपन्न हो गया तब गुरु जी बोले राम जी अब यहां से लौटना नहीं आगे बढ़ना अच्छा आगे किधर मिथिला की ओर धनुष यज्ञ सुनिय धनुष सुनी रघु कुलना था धनुष हरसी चले मुनिवर केसार आ uh... चले मुनिवर के सा था सा था आ धनुष यज्ञ धनुष यज्ञ धनुष यज्ञ धनुष भगवान गुरुदेव के संग संग चले देखो हम लोग कहकर बताते हैं ऐसा करो और भगवान चलकर बताते हैं ऐसा करो हरसी चले वर के साथा राम जी गुरु जी के पीछे पीछे चले गुरुजी के संग संग चले और मानो राम जी ने हम लोगों को एक संदेश दिया कि अगर चलना हो तो महापुरुषों के पीछे पीछे चलना चाहिए गुरुजनों के पीछे पीछे चलना चाहिए महापुरुषों के पीछे अच्छा गुरु जी होते ही इसलिए हैं ताकि हम उनके पीछे पीछे चल सकें आ गए शौक के आखिरी मोड़ पर राह के पे चोखम देखते देखते अब तो मंजिल पे एक दिन पहुंच जाएंगे इनके नक्शे कदम देखते देखते है नीचे इसीलिए तो होते ही लेकिन अलग अलग उपयोग भी है एक सज्जन अपने गुरु जी से कहते महाराज अपना फोटो दे दो तो गुरुजी बोले क्या काय के लिए पूजा के लिए भगवान के चित्र की पूजा करो घर में रखना है नहीं गुरुजी घर में तो है घर में तो है आपका फोटो भगवान का फोटो पूजा तो वहां होती है तो फिर अब हमारे फोटो की क्या जरूरत दुकान में रखें अच्छा इतने बड़े भक्त तो, दुकान में भी हमारा फोटो रखो पूजा करो बोल पूजा तो घर में करते हैं फिर दुकान में हमारा फोटो क्यों रखोगे अब गुरुजी जी आप तो जानते हो सामान बेचना पड़ता व्यौपार का मामला झूठ सच बोलना पड़ता तो कसम खाने के लिए चाहिए <laughs> जो सामान जो गुरुजी के वो गुरुजी की बिचारे गुरुजी तक को पता नहीं होगा कि हम लोगों का यह भी उपयोग है।, है अरे यह धर्म नहीं धर्म यह है देखो तर्क के अनुसार कभी मत चलो तर्क मार्ग का निर्णय नहीं करते महाभारत का बड़ा प्रसिद्ध वचन है जिसमें महाराज युधिष्ठर ने यक्ष को उत्तर दिया है उसमें कहा तर्क प्रतिष्ठा तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं तर्क इधर भी लग सकता है तर्क उधर भी लग सकता है अच्छा बहुत बार तर्क जीतता है और तर्क की जीत सत्य की जीत हो यह जरूरी नहीं है तर्क जीतता है तर्क हारता है तो तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है इसलिए तर्क से मार्ग का निर्णय न करें तर्को प्रतिष्ठा तो सुनी हुई बात से चलने रास्ते पर न श्रुतो विभिन्न सुनी हुई बातें अलग अलग हैं अच्छा तो किसी ने व्याख्यान दिया हो किसी ऋषि ने खोज की ऋषि पुराना शब्द है एक सज्जन कह रहे थे उसी से अंग्रेजी का मिलता जुलता शब्द रिसर्च ऋषि जो खोज करे तो हमने कहा कि ऋषि की अर्चा ही रिसर्च है ऋषि ने जो तो न एको ऋषि यश मत प्रमाण ऋषि का मत इसलिए प्रमाणित नहीं है कि एक ऋषि कुछ कहते हैं दूसरे ऋषि कुछ कहते हैं तब क्या करें का धर्म के तत्व को प्राप्त करने के लिए यह जीवन मिला है तो धर्मस्य तत्वम निहतम गुहायाम धर्म का तत्व छिपा हुआ है अंधेरे में छिपा है गुफा में छिपा है तो मिले कैसे अब मिले ही नहीं रहा है, तो जब जब हो ए, धर्म के हानि तो भगवान अवतार लेकर बताते हैं मिलेगा कैसे का धर्मस्य तत्वम निहतम गुहायाम महाजनो एन गता सपंथ महापुरुष जिस रास्ते से जाएं वही मार्ग है वही पंथ है इसलिए महापुरुषों के पीछे पीछे चलना यह सिखाने के लिए ही भगवान का अवतार हुआ है क्योंकि वे स्वयं गुरुजी के पीछे पीछे चल रहे हैं विश्वामित्र जी के पीछे पीछे चल रहे हैं अच्छा और ऐसे नहीं चल रहे कई लोग कहते हैं हमारा तो जाने का मन नहीं था गुरुजी के वजह से भी तो बड़ी पर जाना ही पड़ेगा वो जा रहे हैं तो चलो चलो ठीक है अब आप कह रहे हैं। तो चलो पर राम जी ऐसे नहीं जाते हैं हर्ष चले मुनिवर के साथ हर्षित तो होकर जाते हैं अयोध्या से चले तो हरस ही चले मुनि भय हरन और यहां से भी चले तो हरस ही चले मुनिवर के साथ हर्षित हैं अच्छा एक अद्भुत बात है अब पहुंचे अहिल्या जी के आश्रम में अहिल्या उद्धार की कथा से आप लोग परिचित हैं पथ पर पड़ी हुई पत्थर की शिला माता अहिल्या ही हैं भगवान के चरण स्पर्श से उनका उद्धार हुआ श्री तुलसीदास जी ने लिखा राम पद पदुम पराग परी गीतावली का पद है राम पद पदुम पराग परी रिस तुरत त्याग पाहन तनु छमय देह धरी राम पद पद्म पराग परी अहिल्याजी का उद्धार हुआ अच्छा एक अद्भुत बात है अहिल्याजी आनंदित होते हुए गई गए पतिलोक लोक आनंद भरी गय पति आनंद भरी लेकिन अहिल्या जी आनंदित हैं और राम जी उदास हैं। यहां हर्षित होकर चले ही नहीं अहिल्या उद्धार के बाद लिखा चले राम लक्ष्मण मुनि संगा अयोध्या से आए तो हरस चले मुनि भय हरन विश्वामित्र जी के आश्रम से चले तो हर से चले वर के साथ और यहां चले राम क्यों श्री तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में उत्तर लिखा शिला साप संताप विगत भई परसत पावन पाऊं दई सोगति सोना हेरी हरस ही है चरण छुए पछिताव सुन सीता पतिशील स्वभाव आहा हाहा इसीलिए वाल्मीकि जी ने कहा है रामो विग्रहवान धर्म मारीच ने यही कहा है रावण से राम जी साक्षात धर्म है इनका स्वभाव तो देखो क्या राम जी उदास क्यों हो गए राम जी को लगा पूछा उदासी का कारण राम जी ने कहा कि अब गुरु जी की आज्ञा से भले ही मुझे चरण छुलाना पड़ा पर यह एक तो ब्राह्मणी दूसरे ऋषि पत्नी माता अहिल्या हैं इनके चरणों में तो मुझे सिर रखना चाहिए पर मुझे इनके सिर पर चरण रखना पड़ा यह तो पाप हो गया है और राम जी यह सोचकर निराश हो जाते हैं ऐसी एस सोच तो राम जी की ही हो सकती है अच्छा एक और बात सुनो गुरु जी के संग संग आए अयोध्या से तो गुरु जी की चरण सेवा करने के लिए ही आए क्योंकि तो गुरु जी जब जब विश्राम करते हैं राम जी गुरुदेव के चरण सेवा करते हैं और चरण स्पर्श करते हैं अच्छा एक अद्भुत बात है जब उन्हें दूसरों के चरण स्पर्श करने पड़े गुरुजी के चरण स्पर्श करने पड़े तो राम जी प्रसन्न हैं और अगर उनका चरण कोई स्पर्श कर ले तो राम जी उदास हैं और हम लोग हमें दूसरों के चरण स्पर्श करने पड़े तो हम उदास होते हैं और कोई हमारा चरण छू ले तो हम हर्षित हो जाते हैं क्या अब हुआ अब अब कुछ बात है अरे भाई राम जी को लगता है कि हमसे पाप हो गया क्यों अहिल्याजी को चरण छुला दिया तो हमसे पाप हो गया ये सोचने का ढंग देखो राम जी चरण छुला दे शिला से तो उन्हें लगता है कि हमसे पाप हो गया और हमारा कोई चरण न छुए तो हमें लगता बड़ा पापी है हमारा चरण भी नहीं छूता अजय भाई पाप हो गया विधि प्रधान कथा है भगवान विधि बता रहे हैं हो जाता है परिस्थिति बस तो क्या करें हमारे यहां तीर्थ हैं अगर पाप हो जाए तो तीर्थ में जाओ लेकिन एक बात है शहर गांव मोहल्ले घर के किए हुए पाप तो तीर्थ में धुल जाएंगे लेकिन कोई तीर्थ में ही रहकर पाप करे तो कहां जाएंगे इसलिए यह भी कहा जिम तीर्थ कर पाप तीर्थ में किए हुए पाप का फल भोगना ही पड़ेगा वो मिटता नहीं है इसलिए तीर्थ में बड़ी सावधानी से रहना चाहिए हुँ? तो यह भी एक विधि विधेयक तीर्थ यात्रा करें राम जी को लगा कि पाप हुआ तो कहां गए तीर्थ में गए जहां जग पावन गंगा गए जहां जग पावा गए जहां जग पावन पावन पावन पा जहा जग पावनी गंगा गए जहाँ जग पावनी जग पावनी जग पा भगवान गंगा जी किनारे गए तो राम जी हम लोगों को सिखा रहे हैं है? कि महापुरुषों के पीछे पीछे चलो यह हमारा धर्म है और अगर कुछ हो जाए तो तीर्थ में जाके प्रायश्चित करें यह हमारा धर्म है अब जब तीर्थ में भी जाएं, तो तीर्थ में तो हम लोग सब जाते हैं असल में हम लोग तीर्थ में जाना तो सीख गए पर तीर्थ में कैसे जाना चाहिए यह भूल गए तीर्थ का नियम है तीर्थ में जाकर तीन काम करने चाहिए पहले तो तीर्थ का महात्मा सुने यह क्यों है क्योंकि तीर्थ में जाकर इधर उधर की बातें नहीं महात्मा सुनो तीर्थ में तीर्थ की बात करो तो तीर्थ का महात्मा सुने फिर तीर्थ में स्नान करें और फिर दान करें यह विधि है यह धर्म है अजय क्यों तीर्थ का महात्मा श्रवण करने से क्या होगा देखो श्रवण करने से मन पवित्र होगा मन अच्छा बनेगा कि हम ऐसी ऐसी स्थान पर आए ऐसी जगह आए धन्य है तीर्थ हमारे भाग्य भगवान की बड़ी कृपा बड़े बड़े पुण्य आ तो तीर्थ का महात्मा श्रवण करने से मन पवित्र होगा स्नान करने से तन पवित्र होगा और दान करने से धन पवित्र होगा मन को पवित्र करें श्रवण से तन को पवित्र करें स्नान से और धन को पवित्र करें दान से ये धर्म के ही तो अंग है प्रगट चारी पद धर्म के कलिमह एक प्रधान एन केन विधि दीने दान करी कल्याण लेकिन दान कैसा जो सामर्थ्य और श्रद्धा पूर्वक दिया जाए और जो संतोष पूर्वक लिया जाए उसका नाम दान है सामर्थ और श्रद्धा पूर्वक दिया जाए और संतोषपूर्वक लिया जाए उसका नाम दान है इसीलिए हमारे यहां दान दान की महिमा है चंदा नहीं है, है। एक सज्जन बोले चंदा क्यों नहीं आपके यहाँ हम क्या चंदा आकाश में रहता कितना ही ऊंचा हो पर उसमें कलंक लगाई है दान दान का अर्थ श्रद्धा पूर्वक दें संतोष पूर्वक दें मिले हुए में से कुछ दें श्री कबीरदास जी ने कहा सहज मिले सो दूध सम मांगे मिले सो पानी और कहे कबीर सो हो रक्त सम जिसमें खींचा तानी सहज देखो ऐसा भी नहीं श्री जगन्नाथपुरी में एक सज्जन जा रहे थे श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने सो वो आगे बढ़े पंडा पीछे उनका कुर्ता खींचे वो बड़े आगे वो कुर्ता की तो वो कहे जय जगन्नाथ वो कहे सिर्फ सिर्फ सिर्फ सौ रुपए में नजदीक से दर्शन सिर्फ सौ रुपए में नजदीक से दर्शन अब उसने कहा कि भैया रुक जाना दर्शन तो करने दे सिर्फ सौ रुपए में सिर्फ सौ रुपए में नजदीक से सिर्फ सौ रुपए में वो जब हैरान हो गए से वही पंडा की तरफ मुड़ के खड़े बोले क्या बात है कहा सिर्फ सौ रूपये में नजदीक से दर्शन करा वो बोले कि तुम हमें पचास रूपये दे दो हम बिना ही दर्शन के चले जाएंगे ला निकाल तू पचास ही दे ला अब तो पंडा की हालत देखने लायक थी अरे यही नहीं भाई श्रद्धा पूर्वक दिया जाए संतोष पूर्वक लिया जाए भगवान इन तीनों नियमों का पालन करते हैं भी सुन सब कथा सुनाई कथा सुना आ कथा सुनाए गा सुन सब यही प्रकार सुरसरी मई आई सबका सुरसरी आ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 सब कथा भी सुन सब कथा सुना गाधि सुन सब कथा सुन सब कथा सुन सब सबका विश्वामित्र जी ने कथा सुनाई कि गंगा जी का अवतार कैसे हुआ अवतरण कैसे हुआ यह तीर्थ महात्मा श्रवण गादी सुन सब कथा सुनाई यही प्रकार सुरसनि मही आई और महात्मा श्रवण के बाद तब प्रभु ऋषिन समेत नहाए राम जी ने स्नान किया और स्नान के बाद विविध दान मही देवन पाए ब्राह्मणों को द्रव्य दान करते हैं गंगा जी में स्नान करते हैं गुरुदेव के द्वारा गंगा जी का महात्मा श्रवण करते हैं और जब इतना कर लिया तब उन्हें लगा कि अब पाप का प्रायश्चित हो गया ये धर्म है तब अब हर्षित हो गए तब फिर लिखा हर्ष चले मुनिवृंद सहाया बेगी विदेह नगर नियराया भगवान जनकपुर में आए सियाजू की मिथिला नगरिया मनोहर लागे मिथिला नगरिया मनोहर लागे सियाजू की मिथिला नगरिया नगर नगरी सियाजू की मीठी मिथिलानगरिया मनोहर लागे सियाजू की मिथि लानगरिया मनोहर लागे सियाजू की मीठी मिथि लानगरियाजू की मिथि लानगरिया मनोहर लागे की मी थी लानगरिया मनोहर लागे गे सियाजू की मी थी आ चलो जनकपुर की बात जरा सुन देखो जनकपुर में भगवान पधारे अब इतनी सुंदर नगरी है कि इस नगरी में नगर निवासियों से पूछना नहीं पड़ता कि कहां के रहने वाले हो हाँ। परिचय नहीं पूछना पड़ता ना।, ना नगर निवासिन के नैन नगर निवासिन के नैनन छकत प्रेम गगरिया मनोहर लागे छलकत प्रेम गगरियाओ मनोहर लागे सियाजू की मिथि लानगरिया मनोहर लागे सियाजू की मीथि लानगरिया देखो प्रेमियों की एक ही पहचान है एक ही आह जिनके नेत्र सजल होते हैं दृग बिंदु ये कहते हैं कि घनश्याम है दिल में घनश्याम ना होते तो ये बरसात ना होती देखो इन प्रेम के आंसुओं की बड़ी कीमत है न यू घनश्याम तुमको दुख से घबरा करके छोड़ूंगा न यू घनश्याम मैं तुमको दुख से घबरा करके छोड़ूंगा और जो छोड़ूंगा तो कुछ मैं भी तमाशा करके छोड़ूंगा अगर था छोड़ना तुमको तो फिर क्यों हाथ पकड़ा था और जो अब छोड़ा तो मैं जाने न क्या क्या करके छोड़ूंगा मैं जगह जगह बदनाम हो रहा हूं और आप देख रहे हो प्रभु देखो मेरी रुसवाइया देखो मजे से शौक से देखो लेकिन तुम्हें भी मैं सरे बाजार रुसवा करके छोड़ूंगा अरे हमारी बर्बादी तो आपकी तो बदनामी है मुझे दरदर न भटका मेरे मालिक मुझे अपने दर पे रख मेरे दरदर भटकने से तेरी तोहीन होती है मेरी रसवाइया देखो मजे से शौक से देखो तुम्हें भी मैं सरे बाजार रुसवा करके छोड़ूंगा और तुम्हें है नाज की बेदर्द रहता है तुम्हारा दिल मैं उस बेदर्द दिल में दर्द पैदा करके छोड़ूंगा मैं उस बेदर्द दिल में दर्द पैदा करके छोड़ूंगा और निकाला तुमने अपने दिल के जिस घर से उसी घर पर निकाला तुमने अपने दिल के जिस घर से उसी घर पर अगर दीर्घ जिंदा हैं तो कब्जा करके छोड़ूंगा हमसे अधम अधीन घर न जाएंगे तो आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे हमसे अधम अधीन कर तारे न जाएंगे हमसे अधम अधी तारे जाएंगे तो आप दीन बा जाएंगे तो आप दीन बा जाएंगे हमसे पृथ्वी का, का भार आपने सोबार उतारा पृथ्वी पृथ्वी का भार आपने सोबार उतारा क्या मेरे पाप भार उतारे न जाए क्या मेरे पाप भार उतारे न जाएगे? हम पे अधम अधीन गल तारे न जा हमसे जो बिक चुके हैं और खरीदा है आपने जो बिक चुके हैं और खरीदा है आपने वो अब गुलाम गैर के न द्वार ज्ञाए वो अब गुलाम गैर के न द्वार ज्ञाए हमसे अधीन कर तारे देखो भाई इस पूरे पद में तो यह कहा गया पर पूज्य श्री बिंदु जी महाराज इस पद की अंतिम पंक्ति में कहते हैं कि ये ठीक है हमसे अधम अधीन अगर तारे न जाएंगे तो आप दीनबंद पुकारे न जाएंगे जो बिक चुके हैं और खरीदा है आपने वो अब गुलाम गैर के न जाएंगे पृथ्वी का भार आपने सौ बार उतारा क्या मेरे पाप भार उतारे न जाएंगे लेकिन एक बात हम भी जानते हैं कि प्रभु तब तक न चरण आपके संतोष पाएंगे हमारी तो जाने दो आपके चरणों को भी चैन नहीं मिलेगा आपके चरणों को भी शीतलता नहीं मिलेगी कब तक का तब तक न चरण आपके संतोष पाएंगे दृग बिंदु से जब तक कि पखारे न जाएंगे देखो भक्त का धन प्रेम है प्रेमाश्रु है देखो जनकपुर वासियों की यही पहचान है वहां श्री जानकी जी प्रकट हुई हैं जिस दिन से प्रकट हुई हैं तब से वर्षा शुरू हुई है वर्षा ऋतु रघुपति भगत सीता जी प्रकट नहीं होती तो वर्षा ना होती असल में जनकपुर में तो सूर्य था बादल नहीं थे इसलिए सूर्य का प्रकाश तो था बादल हो तब तो पानी हो पानी गिरे सूर्य कौन सा था प्रकाश लेने बड़े बड़े आते थे पर कौन सा सूर्य श्री तुलसीदास जी कहते हैं जासु ज्ञान रवि भव निशिनाशा वचन किरण मुनि कमल विकासा जनक जी के पास ज्ञान का सूर्य और उनके वचन मानो ज्ञान के सूर्य की किरण प्रकाश ही प्रकाश मैं एक बात कहूं अपने को पाने के लिए आत्मा तत्व जिसे कहते हैं ज्ञानी ज्ञान <hah> अपने को पाने के लिए ज्ञान का प्रकाश चाहिए आत्मा के अनुभव के लिए ज्ञान का प्रकाश चाहिए और परमात्मा को पाने के लिए प्रेम का पानी चाहिए अजय नेत्रों का दोनों से संबंध है प्रकाश से भी और पानी से भी ये नेत्र प्रकाश में देखते हैं और नेत्र प्रेम में बरसते हैं और मुझे तो लगता है कि नेत्र प्रकाश में देखते हैं और नेत्र प्रेम में बरसते हैं और ये ज्ञानी और भक्त के ये ही दो रस्ते हैं ज्ञानी का संबंध प्रकाश से है और भक्त का संबंध प्रेम जल से है प्रेमाशुओं से है तभी तो माता मीरा कहती हैं, ये दो नयन कहो नहीं माने नदिया बहे जैसे सावन की को कहियो रे प्रभु आवन की दूसरे पद में कहती हैं झुक आई रे बदरिया सावन की ये सावन की बदरिया है जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है गोपियां कहती हैं बरसत नये न हमारे सावन संसार में आकर तो चला गया पर भक्त के जीवन में एक बार सावन आ जाए फिर जाता नहीं है सदा रहत पावस ऋतु हम पर सदा यदा कदा नहीं ये बरसते रहते हैं और सचमुच विचार वहां तक नहीं पहुंच पाता जहां तक भक्त का भाव पहुंच जाता है दिमाग की गति वहां नहीं है दिल जहां पहुंच जाता है अरे इश्क वाले कर गए तय मंजिलें आकिलों के रास्ते दुस्वार थे और एक बात मैं कहूं जिसकी आंखें ज्ञान के प्रकाश में देखती हैं वो परमात्मा तक पहुंचता है लेकिन जिनके नेत्र प्रेम का पानी बरसाते हैं परमात्मा उन तक चलकर पहुंचता है इसीलिए विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी तो ज्ञानी विश्वामित्र जी गए राम जी को पाने अयोध्या और जनकपुर वासियों के नेत्र से प्रेम जल बरसा तो भगवान और गुरु जी को साथ लेकर स्वयं जनकपुर आ गए यह प्रेम की महिमा है इसलिए मुझे लगता है कि एक ही साधे सब सधे अगर एक धर्म सध जाए परमात्मा से प्रेम भगवान से भक्ति यह परम धर्म जीवन में आ जाए तो सारे धर्म अपने आप उतर जाएंगे इसलिए जनकपुर वासी नगर निवासिन के नयन सो छलकत प्रेम गगरिया अरे औरों की जाने दो ये ध्यान घन श्याम का दीवाना बना देता है बागी दुनिया को भी बीराना बना देता है बिहार सांवले सरकार का मेरे दिल को कभी गोकुल कभी बरसाना बना देता है और प्रेम प्याले जो पिए भर के वो अपनी जाने प्रेम प्याले जो पिए भर के वो अपनी जाने बिंदु को तो बिंदु ही मस्ताना बना देता है एक, ये मस्ती जीवन की मस्ती आ हृदय कभी अयोध्या बन जाए हृदय कभी जनकपुर बन जाए और इस भाव का सुख ताकर सुख सुई जान चिदानंद सन्दोह अजय अच्छा इसीलिए मिथिला के नर नारी ही नहीं मिथिला के नर नारी की बात मैं नहीं कह रहा मैं तो मिथिला के फुलवारी की बात कह रहा हूं हा? और इस फुलवारी में एक देखा एक प्रेमी ने दूसरे से कहा आम के वृक्ष पर कोयल बैठी है कुछ बोल रही है कुहू कुहू कोकिल धुन कर रही कोयल तो बोल रही है लेकिन आहा कौन है ये कोयल क्या बोल रही है अरे कोयल है तो बोल क्या रही है कुहू को अरे नहीं इस कुहू के भीतर सुनो क्या एक प्रेमी कहने लगे हमें तो ऐसा सुनाई पड़ता है बोले मधुर धुन कैसरी सिया शिया आम की डार कोयलिया मनोहर लागे आम की डार कोयलिया मनोहर लागे सियाजू की मिथिलानगरिया मनोहर लागे सियाजू की मिथिलानगरिया मनोहर लागे मनोहर लागे सियाजू की मिथिलानगरिया नगरिया हा जोकी मिथिला नगदिया मनोहर लागे और ये कोयल सिया पुकार रही कौन है ये कोयल बंदे वाल्मीकि कोकिलम अच्छा कोकिल हैं बाल्मीक जी तो तुलसीदास जी महाराज आप कौन हैं तुलसीदास जी बोले हम कीर जो नाम रटे तुलसी हम कीर हैं शुक हैं आ, अच्छा आप आप कीर क्यों बोले हमारे गुरुजी की परंपरा ही तो चलेगी अच्छा तो आपके गुरुजी हनुमान जी तो हनुमान जी किस रूप में चित्रकूट में हमें तोता रूप में ही मिले कब बोले जब भगवान दर्शन दे रहे थे तब हनुमान जी तोता बनकर वृक्ष पर बैठ गए और उन्होंने कहा चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़ तुलसी दास चंदन घिस तिलक देते रघुवीर तो हमारे गुरु जी कीर तो हम भी कीर कीर जो नाम रटे तुलसी और बंदे वाल्मीकि कोकिलम तो ये कोकिल सिया सिया क्यों कह रही है क्योंकि एक वाल्मीकि जी है जिन्होंने कहा कि राम जी का चरित्र मान है किन्तु सीतायास चरितम महत श्री सीता जी का श्री सीता जी का धन्य है जनकपुर यहाँ के पक्षी तक श्री सीताराम कह रहे हैं आह हाहा भगवान प्रमुदित हो गए श्री जानकी जी का नाम सुनकर आनंदित हुए और कहने लगे कि एक बात देखो क्या लक्ष्मण इस बगीचे में तो बाग बाग दिल करत बाग यह बाग बाग दिल करत बाग ये छाई बसंत तहारिया मनोहर लागे छाई बसंत बसों तहिया मनोहर लागे बसंत बहरिया मनोहर लागे आई बसंत बहरिया इस बगीचे में तो बसंत ऋतु है अजय भगवान जब जनकपुर में आए तब बसंत ऋतु का समय नहीं था बसंत ऋतु आई थी पर गई नहीं जैसे किसी के यहां कोई मेहमान आ जाए फिर न जाए कई बार ऐसे मेहमान आते भी हैं एक के घर आ गए मेहमान और मेहमान बड़ा अजीब जाए नहीं और जिसके घर आए तो वो बेचारा संकोच के मारे कहे नहीं और मेहमान समझे नहीं अच्छा बड़ी कठिनाई होती संकोची कह ना सके और सामने वाला कुछ समझे नहीं तब पति तो परेशान हो गया पत्नी से बोला कि क्या करें पत्नी व्यंग करती बोली और स्वागत करो खिलाओ पिलाओ अच्छी तरह काय को जाएगा इसे सब सुविधाएं पति ने कहा कि देखो मैं इस समय परेशानी में हूं सलाह तुम दो पत्नी बोली उपाय तो एक है तीन मर्ज हो उपाय एक क्या बुखार जुखाम और मेहमान बुखार जुखाम और मेहमान एक उपाय ज्वर जुखाम और पाहना इनका एक उपाय लंघन दे दो तान की फिर न वापिस आए बुखार आ जाए भोजन बंद कर दो अपने आप चला जाए जुखाम आ जाए भोजन छोड़ो जुखाम और मेहमान आ जाए भोजन बंद कर दो रुक नहीं सकता तो पति ने कहा कि बात तो ठीक है लेकिन वैसा कहीं होता है कि भोजन हम लोग करें और मेहमानों को न करें। पत्नी बोली भोजन बनाओ ही मत आज तो का को कोई कारण तो होना चाहिए पत्नी बोली झगड़ा कर ले पति बोला कि हम में तुम में कोई विवाद ही नहीं है तो पति बोला कैसे हो पत्नी बोली नकली झगड़ा करो ताकि असली मेहमान भागे तो उनमें कोई विवाद तो था नहीं अभी तरह से जो नाटक शुरू हुआ पत्नी ने रोना गाना शुरू किया जब देखो तब तो हमसे करते रहते और मुझसे नहीं होता अब ये सब और मुझे मुझे ही दोषी बताते हो आज पति कहा कहना नहीं पड़ेगा तुम्हारी गलती है और गलती पर डांटना पड़ेगा और हमें पत्नी बोली तो आज मैं भोजन ही नहीं बनाऊंगी रह भूखे पति बोला तुम्हें कसम है बनाने ही नहीं हम कोई मर नहीं जाएंगे बनाने ही नहीं पत्नी बोली यहां नहीं बनाऊंगी और जो झगड़ा शुरू हुआ मेहमान ने सोचा कि जब इन्हीं को नहीं मिल रहा है तो हमें कहा से मिले तो उसने अपना थैला उठाया और चला और दोनों झांक के देख रहे थे सब पत्नी पति बोला गया वो पत्नी बोली गया लेकिन पत्नी अभी भी रो जा रही थी तो पति ने कहा काहे को रोती है हमने कोई सच्चा डांटा था हमने था। तो झूठा डांटा था तब पत्नी मुस्कुराकर बोली कि मैं कोई सच्चे रो रही थी मैं भी तो झूठे ही रो रही थी लेकिन आश्चर्य तब तक मेहमान फिर दाखिल हुए हम कोई सच्चे गए थे हम भी तो झूठे ही गए थे तो हम भी झूठे ही गए थे हाँ बोलो ऐसे के लिए क्या उपाय है? शायद मुझे निकालकर पछता रहे हों आप महफिल में आ गया हूं मैं फिर इस ख्याल से अब ऐसे के लिए करे भी तो क्या करें? मेहमान आए और जाए नहीं तो जनकपुर में बसंत ऋतु आई तो थी इस बगिया में पर लौटकर गई नहीं जनु बसंत ऋतु रही लुभाई लोभ था क्या लोभ था जब बसंत ऋतु को पता लगा कि आगे शरद ऋतु में हिम ऋतु में भगवान आ रहे हैं तो तब बसंत ऋतु ने कहा कि अब हम भगवान का दर्शन जब तक नहीं हो जाएगा तब तक यहीं रहेंगे और राम जी के दर्शन के लिए ऋतु ठहर गई हो जैसे इसीलिए बसंत रे तू बसंत बसंत बस बस बसंत, जनु बसंतरे तु लुभाई बसंत दे तो नहीं बसंत बसंत बसंत बसंत बसंत जनो बसंत, बसंत देो तो bahar ba a a rar bahar a a rar bahar a a a a bahar, bahar, bahar, bahar. आई फूल बगिया बह आई छाई बसंत बहरिया मनोहर लागे छाई बसंत बहिया सी अजू की थे लानगरिया मनोहर लागे सी अजू की मनोहर लागे देखो भैया भगवान कहते इस बगिया में बसंत बहार दोनों और बाजार तो देखो देखो जब मन भगवान की भक्ति से भरा हो प्रेम से भरा हो तो फिर चाहे बाजार में रहो और चाहे बाग में रहो पर जिंदगी में बाहर ही बाहर रहती है मन भगवान के प्रेम से भरा हो विविध वस्तुधरी बैठे बन एक बर, बरनत बने ना तजरिया मनोहर लागे बरनत बने ना बजरिया मनोहर लागे सियाजू की ला नगरिया। ना नगरिया, लागे थी लानगरिया लानगरिया मनोहर लागे नगर निहारी कहत राजस प्रभु भई है निहान नजरिया मनोहर लागे सियाजू की मीठी मिथिला नगरिया मनोहर लागे सियाजू की मिथिला नगरिया मनोहर लागे मिथिलान भगवान जनकपुर में आए अब जनक जी को पता लगा गुरुदेव विश्वामित्र जी का दर्शन करते हैं और पूछते हैं ये दोनों विश्वामित्र जी ने परिचय दिया अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के ये युगल कुमार श्री राम श्री लक्ष्मण अच्छा अच्छा आए, तो आप क्यों ले आए थे न हमारे यहाँ यज्ञ की रक्षा इन्होंने की नहीं तो यज्ञ हो नहीं पा रहा था अच्छा तो क्या यज्ञ पूरा हुआ विश्वामित्र जी मुस्कुरा कर बोले जनक जी हमसे क्या पूछते हो आपके यहां भी तो यज्ञ हो रहा है आप खुद अनुभव कर लेना जिसने हमारा यज्ञ पूरा किया आपका यज्ञ भी उन्हीं के द्वारा पूरा होगा और यज्ञ तो एक धर्म है और धर्म की स्थापना के लिए तो यह है मुनिराज जाग जयो गीतावली मोल्य महाराज अनुभव आप अनुभव कर लेना भगवान गुरुदेव के संग जनकपुर में सुंदर सदन में ठहरे हैं अब यहां देखो राम जी साक्षात धर्म है वो उच्चारण से बोलकर धर्म की स्थापना करने नहीं आए अपने आचरण से धर्म की स्थापना करने आए हैं धर्म जीवन का श्रृंगार है धर्म कोई कैद खाना नहीं है धर्म कोई गले की फांसी नहीं है धर्म जीवन का श्रृंगार है धर्म को धारण करना चाहिए धर्म पूर्वक अच्छा क्या मिलेगा धर्म से नदियों को समुद्र बुलाता नहीं है और नदियां आए बिना रहती नहीं है जिम सरिता सागर मह जाही यद्य पिता है कामना नाहीं सुख संपत्ति बिना बुलाए धर्मशील पहति एक सज्जन बोले नहीं महाराज ये तो आजकल ही समझ में आती कभी रही होगी ये बात सही बोले क्यों बोले आप कहते हैं कि सुख संपत्ति बिना बुलाई आती जितने ये विचारी धर्म का पालन कर रहे हैं संपत्ति इनसे दूर ही चली जाती है और उनके पास जाती जो है जो बोले महाराज इस जमाने में नहीं कि धर्म अरे हमका देखो फिर भी धर्म का पालन करना चाहिए ऐसा है नहीं जैसा लगता है पर लगता भी हो तो भी धर्म का पालन करना चाहिए क्यों का जिनके पास अधर्म है उनके पास संपत्ति भले ही हो पर सुख नहीं होगा पर यहां सुख संपत्ति अच्छा एक बात और है धर्म का पालन करने वाले के जीवन में चाहे संपत्ति का सुख भले ही ना हो पर सुख की संपत्ति उसके पास अवश्य होती है धर्मात्मा कभी दुखी नहीं हो सकता वह सुखी रहता है वह संतुष्ट रहता है कि मैंने स्वधर्म का पालन किया मैं धर्म से विचलित नहीं हुआ ए, इसलिए जीवन में अजब एक छोटी सी बात है रेलगाड़ी में एक आदमी बिना टिकट बैठा हो और एक टिकट लेके बैठा हो यात्रा तो दोनों ही कर रहे हैं तो रेलगाड़ी में टिकट लेके बैठना ये धर्म है बिना टिकट बैठना अधर्म है छोटी सी बात आप चेहरा देख लेना दोनों का जब टीटी आए तब चाहे 2000 का सामान हो और पचास रूपये का टिकट ना हो टीटी आती देखो भाई जरा जल्दी बैठे थे टीटी कहता क्या बात है? वो हम टिकट अच्छा एक तरफ रहिए मैं बाद में बात करूं खड़े रहिए खड़े रहिए बाद में बात और एक आदमी वैसा बैठा जिसके पास कुछ नहीं है पर टिकट है कुछ भी नहीं टीटी उसके पास आता है वो और उधर अरे भाई टिकट देते है एक बूढ़े आदमी को हमने देखा उसकी दाढ़ी बाल वैसी कपड़ा भी कोई ज्यादा साफ नहीं एक थैला और बीड़ी पी रहा ट्रेन का टिकट बोले देते हैं बीड़ी पीकर उसी के मुंह पे धुआं छोड़ते बोले ले ये रहा टिकट ले जा, आप सोचो उस बिचारे के पास कुछ नहीं था पर धर्म था उसने धर्म का पालन किया था इसलिए निश्चिंत था अजय एक बात है रेलगाड़ी में कोई बिना टिकट बैठ जाए मान लो जांच ना भी हो तो रास्ता तो कट जाएगा लेकिन परिस्थिति तो तब विकट होगी जब रेलगाड़ी से उतरेगा तो वहां की खिड़की कैसे पार करेगा गेट कैसे पार करेगा और यही बात मैं आपसे कहता हूं कि बिना धर्म के जिंदगी कट भी जाए लेकिन जब ये तनकी रेलगाड़ी छूटेगी तो वह दरवाजा कैसे पार होगा बिना धर्म के साथ ही है मित्र गंग के जलबिंदु पान तक अर्धांगनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक परिवार के सब लोग चलेंगे इस मसान तक बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक इससे तो आगे भजन ही है साथी हरि के भजन बिन अकेला रहेगा ये वही धर्मानुगो गच्छति जीव एक धर्म इसलिए सुख की संपत्ति धर्मात्मा के पास होती है वह सुखी होता है धर्म का पालन करके कोई दुखी नहीं हो सकता और इसलिए भगवान श्री राम का चरित्र धर्म सिखाता धर्म की स्थापना के लिए आए अब गए अब देखो एक व्यवहारिक जीवन जीने का भी धर्म होता धर्म मान एक तरीका जीवन जीने की शैली जिसको आप जीने की कला कहते हैं भगवान राम ठहर गए लक्ष्मण जी संघ है ऋषि मुनि हैं और गुरु जी हैं सब है अब लक्ष्मण जी के मन में नगर देखने की इच्छा हुई अब बालक हैं तो नगर देखने की इच्छा कोई बुरी बात है क्या बाजार जाने का मन हुआ हुआ बाजार देख आए जनक बाजार घूमे आवे लेकिन लखन हृदय लालसा विशेखी जाय जनकपुर आईये देखी अब देखो प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाही अच्छा राम जी का स्वभाव कितना सरल है लेकिन राम जी से लक्ष्मण जी डर रहे प्रभु भय यह धर्म है अपने से बड़ों की मर्यादा अच्छा डर क्यों रहे कि अभी राम जी बड़े शांत है कोमल चित्त है और अगर हमारी इच्छा से कहीं उनके चित्त में कोई व्यवधान न पड़ जाए वो आराम से बैठे तो हमारी इच्छा पूरी हो चाहे न हो लेकिन भगवान राम आराम से रहे उन्हें भय यह है कि राम जी को बेकार फिर व्यवस्था करनी पड़ेगी सोचना पड़ेगा तो रहने दो प्रभु भय तो तो एक काम करो ना गुरुजी से पूछ लो मुनि सकुचाही अब उनसे आज तक पूछा नहीं बातचीत नहीं की तो अब गुरुजी से कैसे पूछें प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाही प्रगट न कह मन ही मुस्काही अब मन ही मन सोच रहे हैं इच्छा तो है लेकिन अच्छा देखो है बिल्कुल साधारण सी बात पर शील इसको बोलते यह शील इच्छा तो अब ये ये थोड़ा ही तरीका है कि जो मन में आया तो तुरंत देखो साहब आपका क्या प्रोग्राम हम तो जा रहे हैं आपको चलना है <laughs> ये ये तो डर नहीं अच्छा तो मन में इच्छा हुई है ठीक है अच्छा इच्छा पूरी नहीं हो रही तो दुख होना चाहिए पर मन ही मुस्काह प्रकट न कहा लक्ष्मण जी ने कहा नहीं ये छोटे की मर्यादा और बड़े का भाव राम अनुज मन की गति जाने राम जी समझ गए कि लक्ष्मण मन मन मुस्कुरा रहे हैं क्या बात है समझ गए अच्छा अब राम जी ने लक्ष्मण जी से नहीं कहा क्यों तुम्हारे मन में ये ये क्या चल रहा है तो हमसे क्यों नहीं कहते हमसे कहना चाहिए था ना राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा ही नहीं कैसे बोले गुरु जी से नाथ लखन पुर देखन चाही नाथ लखन पू चाही प्रभु सपचर प्रगटना आ, आ, आ, आ, दे दे घन चाथ लखनपुर देख देखन जा नाथ लखनपुर देखन लखनपुर देखन लखनपुर दे हे नाथ, नाथ। लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं गुरु जी बोले अच्छा तो कह नहीं रहे प्रभु संकोच डर प्रगट न कहानी उन्हें संकोच आपका है इसलिए प्रगट है। ठीक है क्या चाहते हो आप है देखो गुरु जी से राम जी कहते हैं जो राहु आयस हो पाओ नगर दिखाए गुरु जी से पूछते हैं कि अगर आपकी आज्ञा हो तो इन्हें नगर दिखाना है और इतने ही नहीं कहा कि नगर दिखाना है आगे की संभावना भी गुरुजी अगर कुछ पूछना चाहे तो पहले ही कह दें अब तुम जा रहे हो फिर कितनी देर में आओगे ठीक है राम जी ने पहले ही कह दिया नगर दिखाए तुरंत ले आप जल्दी आ जाएंगे गुरुजी जी हम यह है। राम जी गुरुजी से पूछते हैं अब यहां एक अद्भुत बात है लक्ष्मण जी राम जी से डरते हैं प्रभु भय बहुरे मुनि सब कुछ आए और राम जी गुरु जी से जब जनकनगर दर्शन करके लौटे लक्ष्मण देर हो गई और गुरुजी प्रतीक्षा कर रहे होंगे डरने लगे तो तुलसीदास तो जी से किसी ने पूछा कि ये डर रहे हैं राम जी हां किन से गुरु जी से तो ये राम जी हैं कौन का जास उतरास डर, डर होई है राम जी वो हैं जिनसे डर भी डरता है वे गुरु जी से डर रहे हैं ये रामो विग्रहवान धर्म बड़ों की मर्यादा ये ये उस जमाने की बात है जो छोटे छोटे बच्चे बड़ों से डरते थे, थे। आजकल बड़े डरते हैं पता नहीं बच्चे क्या कहें राम जी इसलिए डर रहे कि जल्दी जाएं गुरु जी कहेंगे इतनी देर कहा रहे और क्यों और आजकल लोग डरते हैं महाराज अब बच्चों का ख्याल रख रहे जानते हो पता नहीं आज के लड़के क्या कहें कोई ठीक है जो कुछ है सब अच्छा ही इतना बढ़िया है अच्छा मैं यहाँ की बात नहीं कह रहा हूँ यहाँ तो ऐसा नहीं होता होगा है हाँ ना बूढ़े माता पिता हे भगवान इसे आजादी कहते हैं इसे आजादी कहते हैं एक महात्मा कहते थे ये गीत इसे आजादी कहते हैं घी में तेल तेल में पानी चीनी चावल में मनमानी बस चल जाए तो ग्राहक को बिस भी दे सकते हैं इसे आजादी कहते हैं ज्ञानी गुरु धूर्त चेलों की ज्ञानी गुरु धूर्त चेलों की प्रोफेसर स्टूडेंटों की और बूढ़े मात पिता बेटों की धोंसे सहते हैं इसे आजादी कहते हैं हार गए भगवान सो गए भगवान ने कहा आप कल युग है तो लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु आप जा नहीं रहे कलयुग में पहले तो आप बड़ी जल्दी जल्दी जाते थे कीर्तन हुआ कि आप पहुंचे भक्तों ने कीर्तन किया भगवान प्रकट हो गए आजकल बहुत पहले जितने होते भी नहीं थे जितने आजकल कीर्तन होते हैं जगराते होते हैं और कथाएं और पूरे धूमधाम से उछल कूद से नाच नाच के कीर्तन कर करके लोग आपको बुलाते हैं लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु फिर भी आप नहीं जाते भगवान ने कहा नहीं जाते लक्ष्मी जी रहने दो अरे नहीं क्यों नहीं जाते कारण तो जानना चाहिए प्रेम से प्रकट हो मैं जाना और कई लोग तो आपका कीर्तन करके रोते हैं आपके गुण गा रोते हैं प्रभु फिर भी आप नहीं जाते लक्ष्मी जी ने पूछा भगवान विष्णु ने कहा भगवान नारायण बोले लक्ष्मी जी हम इसलिए नहीं जाते को कथा कीर्तन हमारे नाम का करते हैं और रोते तुम्हारे लिए हैं, तो है तो हम काहे को चले भगवान ने कहा आप आई जाओ लक्ष्मी जी आप आई जाओ लक्ष्मी जी ने कहा कि अगर नकली भक्ति है तो हम भी अब असली रूप में नहीं आएंगे। इसलिए लक्ष्मी जी असली रूप में नहीं आई। हार गए भगवान सो गए लक्ष्मी के अधिकार हो गए पर सोना चांदी हीरा ये वारने नहीं हुई कागजी कमला हुई कागजी कमला जिस पर लड़ते मरते हैं इसे आजादी कहते हैं अरे भाई धर्म क्या है बड़े छोटे बच्चे परिवार में परिवार में छोटे जन बड़ों से डरे ये मर्यादा है ये धर्म है कि बड़े बूढ़ों को बच्चों से डरना पड़े जब जब ऐसी धर्म की हानि होती है तब तब भगवान ये मर्यादा सिखाने के लिए अवतार लेकर आते हैं जब जब हो धर्म के आने देखो भाई गुरु जी से आज्ञा ली हम जल्दी आ जाएंगे गुरुदेव गुरु जी ने कहा जाए देखे आबह नगर सुख निधान दो भाई करो सुफल सबके नयन सुंदर वदन दिखाए देखने ही नहीं दिखाना भी अपनी सुंदर छवि सबको दिखाओ और भगवान जनकपुर पधारे और धन्य है मर्यादा की मूर्ति श्री राम नगर में प्रवेश किया राम बिहर जनकपुर की खोरन में राम बेहद जनकपुर की खोरन में राम बिहरे झूमती जुबती झाके झरोखन में राम बिहरे जनक में राम, फेरे। राम श्री राम लक्ष्मण पधारे नगर में धूम मच गई आप अरे ये वही है वही है जो इनके बारे में चर्चा हो रही है और अच्छा जब वो गुरुजी के संग आए लागल जनकपुर में मेला देखे के हमर मनवा करेला लागल जनकपुर में मेला देखे के हमर मनवा करेला मनवा करेला हमर मनवा करेला हमर मनवा करेला लागल जनक पुर में मेला दिखे के हमारे मनवा करेला भोजपुरी बोली का यह मिथिला का गीत आ, परंपरा से संत भक्त गाते रहे बड़ा सुंदर लागल जनकपुर में मेला दिखे के हमारे मनवा करेगा हमारा मन करता है कि ये जनकपुर का मेला हम भी देख लें किस बात का मेला है भाई राजा जनक जी धनुष प्रण राजा जनक जी धनुष प्रण कौन बीर तोड़े अकेला दिखे के हमर मनवा कर लागल जनकपुर में मेला देखे के अमर मनवा कर अजय धनुष यज्ञ हाँ तो कोई वीर आए हाँ देश देश के भूप जुड़े हैं दीप दीप के भूप जुड़े हैं एक से एक से एक अलबेला दिखे के हमर मनवा जनक मेला दिखे के हमर मनवा करेला अच्छा राजा लोग आए हाँ अब सखिया आपस में चर्चा करती हैं बड़े बड़े राजा लोग बड़ी बड़ी, बड़ी, बड़ी जगह से आए हैं स्वयं का आयोजन है अच्छा तब तक एक सखी बोली राजा लोग तो आए पर तुम्हें एक पता है क्या किस बात का पश्चिम दिशा से एक साधु बाबा अल पश्चिम दिशा से साधु बाबा अल एक महात्मा जी आए बाबा जी हाँ पश्चिम तरफ से आए दूसरी सगी हंसकर बोली कि धनुष स्वयं सभा विवाह का काम इस बाबा, बाबा जी का आए ये ये गुआ आए बाबा जी हो स्वयं में विवाह में? अरे नहीं अकेले नहीं आए हैं संगवा में लाए दूगो चेला दिख के हमारे मनवा करेला संगवा में लाए दू गो चेला देखे अमर मनोह कदेला दो शिष्य आए उनके साथ अच्छा दो चेले अरे ऐसे कि ऐसे तो आज तक किसी ने देखे ही नहीं होंगे कैसे हैं एक सांवर एक गौडर एक सांवर एक गौर मनो देख देख देख देख जिया लल चाला देख के हमर मनुआक देला देख देख जिया लल चैला देखे के हमर मनुआक देला लागल जनक पुर में मेला देखे के हमर मनमक दे इतने सुंदर हैं हाँ अच्छा सांवरे गोरे सरकार क्या कहना गोरे को गुमान गयो सोने को बिलो की सखी सांवरे को सोने को, सोने को गुमान गयो सोने को गुमान गयो गोरे को बिलो की सखी सावरे को देख नील कमल लजाए हैं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 इतने सुंदर एक सांवर एक गौर मनोहर देख देख जिया लल चेना और ये तो अब नगर में ही आ गए हाँ, हाँ चलो चलो झरोके से झाँकते झरोके से फिर देखेंगे फिर फिर देखेंगे क्यों चलू सखी नैन सुफल करिया में चलू सखी नैन सुफल करिया में लागे नागेना लागे न इको अधेलाद के हमर मनवा करेला लागे ना इको अधेला लाद के हमर मनवा करेला लागने जनक पुर में लाद के हमर मनवा करेला दे मनवा कधे लाल गल जनक आह क्या वर्णन किया जाए सावरे घोड़े सुकुमार कुमार आ जब नगर में आए मिथिलानियों ने देखा जुबती भवन झरोख न लागी निरखई राम रूप अनुरागी आनंदित हुई उनको लगा कि हम तो भगवान को देख रही हैं सावरे घोड़े सुकुमार कुमारों को देख रही हैं पर यह भी जरा एक बार देख लेते तो हमें भी इनके मुख का दर्शन साफ साफ हो जाता अब देखो एक जखी बोली ये देख ही नहीं सकते क्यों ये बिल्कुल धर्म के स्वरूप है रामो विग्रहवान धर्म साक्षात धर्म है ये धर्म के मार्ग पर चलेंगे और धर्म के मार्ग पर चलने वाले को इधर उधर नहीं देखना चाहिए इधर उधर देख सावधानी हटी दुर्घटना घटी <laughs> बहुत कठिन धर्म में जीवन जीना देखो धर्म की बात करना अलग बात है धर्म को समझना अलग बात है पर धर्म को जीवन में जीना मुर्दे का स्वांग सरल है निर्वाह कठिन है।, है एक नाटक हो रहा था तो एक आदमी को दर्शक बड़े उत्साह से देख रहे थे तो उस नाटक में जिस अभिनेता की भूमिका थी उसे मरना था सो इतने बढ़िया एक्टिंग करके वो मरा धलाम से गिर गया पर दर्शक भी बड़े अजीब बोले वाह वाह वाह वाह वाह वाह वा करने के बाद बोले बंस मोर वो एक्टर भी कमाल का फिर उठ के खड़ा हो गया <laughs> तो ऐसे मरना हो तो कई बार मर सकता है उसमें क्या है तो मुर्दे का स्वांग सरल है निर्वाह कठिन है धर्म की बात समझ लेना सुन लेना यह सहज है पर धर्म को जीवन में उतार कर जीना बहुत कठिन है और सचमुच और फिर ऐसी परिस्थिति में राम जी चुपचाप धीर गंभीर ये बता रहे हैं कि हम गुरुदेव का ज्ञान मिला है धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं और शायद यह परीक्षा ही थी श्री राम जी के शील की मिथिलानियों ने कहा ये ऊपर नहीं देखेंगे ये इधर उधर देखेंगे ही नहीं तो दूसरी सखी बोली अगर ये राह चलते ऊपर न देखें तो कोई उपाय करना चाहिए किसी उपाय से तो देखेंगे तो उपाय क्या है तो अब चर्चा करनी शुरू की थोड़ा जोर जोर से बोली ताकि सुन लें गली में चलें अब मिथिला के भवनों की झरोखों में इधर माताएं उधर माताएं तो इधर वाली ने उधर वाली से कहा बहन ये जो दो सांवले गोरे कुमार जा रहे हैं इन्हें तुम जानती हो कौन है तो वो तो योजनाबद्ध ढंग से पूछा गया था तो सामने वाली ने जवाब दिया अरे इन्हें अरे इनकी कौन कहे मैं इनकी बाप तक को जानती हूं अच्छा बाप को हाँ कौन है बाप इनके ये दो दशरथ के डोटा ये दो, दो, दो ये दो रथ बाल कल जोटा के ढोटा ये दो ये दोनों महाराज दशरथ के पुत्र हैं अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र ये कहकर चुप हो गई अब देखने लगी कि देखो इस वाक्य की क्या प्रतिक्रिया होती है अब राम जी ने तो सुन ही लिया लेकिन चुपचाप चाप लक्ष्मण जी ने कहा अब राम जी ने तो देखा ही नहीं यह धर्मनिष्ठा और लक्ष्मण जी ने भी नहीं देखा लेकिन लक्ष्मण जी थोड़ा चंचल हुए तो लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु कोई अपने पिताजी का नाम लेकर बात कर रही है अब अपरिचित शहर में किसी के पिता का नाम लेकर कोई तो चौंक के नहीं कौन है हमें जानने वाला पर लक्ष्मण जी ने भी नहीं देखा ये ये, ये इस चरित्र की बलिहारी है इस आचरण की बलिहारी लक्ष्मण जी कहते प्रभु कोई पिताजी का नाम लेकर बात कर रही एक बार देख लें अपने कोई परिचित लगते है परिचय में राम जी ने कहा लक्ष्मण इसीलिए हम संग आए चुपचाप सिर झुकाए चलो इधर उधर मत देखो ऊपर नीचे भी नहीं अच्छा सिर उठाओ ही मत क्यों ये मिथिला है श्री जानकी जी की जन्मभूमि है भक्ति का नगर है और भक्ति के नगर में तो सिर झुकाने में ही शोभा है सिर उठाने में नहीं सिर तो अभिमानियों की दुनिया में उठाया जाता है भक्ति की नगरी में नहीं लक्ष्मण जी उल्टी के प्रभु जो आज्ञा एक सखी बोली इन्होंने तो देखा ही नहीं तुमने इनके पिता का नाम लिया तो भी नहीं देखा दूसरी बोली इसलिए नहीं देखा होगा कि ये सोचते हैं हम इतने बड़े बाप के बैठे हैं हमारे पिता को कौन नहीं जानता तब तो इनकी माताओं के नाम लूंगी तब तो देखेंगे और ये मैंने मानस में वर्णन है वे देवियां क्या कहने लगी कि ये सांवले राजकुमार की ये दोनों है तो पुत्र दशरथ जी के पर माताएं अलग अलग हैं सावले राजकुमार की मैया कौशल्या हैं, कौशल्या सुत सो खाने नाम राम धन सायक पानी और जो घोड़े राजकुमार है सुन सुस सुमित्रा माता वो सुमित्रा जी के पुत्र हैं। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु मामला गंभीर है पिताजी के नाम की कौन कही तो माताओं तक के नाम जानती है और इन्हें यह भी पता है कि किस राजकुमार की मैया कौन तो आज्ञा हो तो एक बार देख ले तो कोई खास परिचय लगता है राम जी ने कहा कि लक्ष्मण नहीं ठीक है प्रभु एक सखी बोली इन्होंने ऊपर तो देखा ही नहीं तो दूसरी सखी बोली ये राजकुमार कहीं बहरे तो नहीं है बहरा और ये प्रेम की लीला है बहरा उसे कहा जा रहा है जो विनु पग चल सुनाई विनु काना दूसरी सखी बोली बहरे नहीं है हमें तो ये गूंगे भी लगते हैं आपस में इशारे कर रहे हैं बोल नहीं रहे तो तीसरी सखी बोली गूंगे नहीं गुमानी है किस बात का गुमान यही कि हम बड़े सुंदर हैं तो दूसरी सखी बोली कहा कि ये एक बात है क्या ये सुंदर तो हैं पर बहुत सुंदर नहीं है कितनी सुंदर है कहा गर्व करो रघुनंदन जनी मन तुलसीदास जी लिखते हैं गर्व करो रघुनंदन जनी मन मेखो आपनी मुहूर्ति सी की छा सखिया कहती हमारी श्री जानकी जी की जीकी जैसी सांवली सांवली परीक्षाएं है ना वो उतने ही सुंदर है ये ज्यादा सुंदर नहीं अब जो ऐसे कहा जाए तब तो कोई चौंक कर जरूर देखे लेकिन राम जी ने नहीं देखा एक सखी बोली तो कुछ गिराओ इनके ऊपर तो देखे पर क्या गिरा पुष्प अरे पुष्पों की भी चोट लगेगी कमल कोमल कमनीय कलेवर तो पुष्पों की पंखुड़ियां अलग की गई ही हर सही बरसही सुमन सुमुखी सुलोचनी वृंद और जहा जहां जहां बंधु दो तहा तहा परमानंद मिथिला की देवियों जैसा अनुराग नहीं और राम जी जैसी धर्म का पालन नहीं धर्म की मर्यादा पुष्प वर्षा यहाँ मन सुमन है आ इधर देखा नहीं और बालकों ने कहा कि प्रभु हमारे घर निज निज रुचि सब ले ही बुलाई सहित सनेह जाहि दो भाई और अब देर हो गई थी सचमुच देर हो गई गुरुजी गुरु, गुरु पहा चले डरते हुए गुरुजी क्या कहेंगे लक्ष्मण चलो आए और आकर गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया गुरुदेव जी ने ने दोनों के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और उन्होंने यही कहा कि देखो धर्म के बारे में उच्चारण अनेक लोग करते होंगे पर धर्म का ऐसा आचरण कि राम तुम और धर्म दो नहीं रह गए इसीलिए आपके चरित्रशीलता से ही धर्म की स्थापना होगी और भगवान आए भी इसीलिए हैं कि जैसे हम चले हैं ऐसे चलने की प्रेरणा लें तब हमारे जीवन में धर्म उतरेगा समाज धर्म में होगा इसीलिए जब जब हो ये धर्म के हानि बाढ़ असुर अधम अभिमाने तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा हर कृपा निधि सज्जन पीरा असुर मार था सुरन राख निज श्रुति से जब विस्तार विसद जस राम जन्म कर हे तो राम जी की कृपा से हमारा जीवन प्रभु प्रेममय हो मन में भगवान की भक्ति आए बस उचित व्यवहार परिवार समाज संसार के साथियों के साथ उचित व्यवहार करना धर्म है अपने को उचित मार्ग पर चलाना धर्म है लेकिन भगवान को मानना परम धर्म है इसलिए यह भागवत धर्म जीवन में उतरे सीता राम जय सीता सीता राम जय सी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 Sita Ram Jee, Sita Ram, Sita Ram Jee, Sita Ram Jee, Sita Ram, Sita Ram Jee, Sita Ram. सीता राम जय सीताराम सीता राम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम श्री सीता राम जी महाराज की श्री हनुमान जी महाराज की श्री तुलसीदास जी महाराज की सब संतन की जय सब भक्तन की जय जय श्री सीता राम जय जय श्री राधेश नमः पार्वती पत हर हर महादेव